विक्रांत ने सामान्य सी दिखने वाली उस अधेड़ उम्र की महिला को देखा उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सामान्य सी दिखने वाली महिला यहाँ की डिवीजन चीफ हो सकती है विक्रांत को याद आया कि कैसे उसने पिछले हाईवे पर इस औरत को फ्रॉड का शिकार होने से बचाया था उसे अच्छे से याद था कि वो सफेद रंग की मर्सिटीज चला रही थी लेकिन फिर एक हैट विक्रांत के दिमाग में आई ये अगर ये वाकई में डिवीजन चीफ थी तो फिर अपनी गाड़ी खुद ही क्यों ड्राइव कर रही थी और दूसरी चीज वो अपनी पर्सनल गाड़ी से क्यों चल रही थी डिवीजन चीफ मैडम आप यहाँ कैसे विक्रांत के बगल में खड़े डॉक्टर संजय के दोस्त ने हैरानी जताते हुए बड़े ही विनम्रता के साथ सवाल किया डिविजन चीफ ने हल्की सास छोड़ी और फिर बोल पड़ी अरे वो यहाँ के जो चीफ है उनका एक्सीडेंट हो गया था अचानक से तो वो अभी हॉस्पिटल में है तब तक उसका चार्ज मेरे हाथ में है बस वही ड्यूटी निभा रही हूं। अब जाकर विक्रांत को सारी सिचुएशन समझ में आ चुकी थी दरअसल विक्रांत ने अभी जिन दो ऑफिसर्स को बाथरूम में बंद करके उसमें गैस का ब्लास्ट किया था उन्हीं में से एक कोई यहां का चीफ था और उसी के रिप्लेसमेंट पे डिजन चीफ अपनी ड्यूटी करने के लिए आई हुई थी विक्रांत नाम है न ना तुम्हारा डिविजन चीफ ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा तुमने तो बताया था की तुम मुंबई पुलिस के अंडर डी नगर ब्रांच में काम करते हो है ना लेकिन तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए होंगे ना और अगर तुमने इंटरव्यू पास कर लिया है तो इसका मतलब तुम, तुम इंटेलिजेंट ऑफिसर हो अरे इसे प्लेस मिला है में बहुत नामी डिटेक्टिव है ये। बस देखने में ही सीधा सा वरना पूरी शैतानी खोपड़ी है ये वहाँ पर खड़े डॉक्टर संजय के फ्रेंड ने विक्रांत के कुछ बोलने से पहले ही जवाब दे दिया हाँ हाँ डिविजन चीफ ने खुश होते हुए जवाब दिया मुझे तो पता है भाई साहब मैंने इसकी काबिलियत अपनी आंखों से देखी है उसपे मुझे कोई शक नहीं एक बार फिर से थैंक यू विक्रांत मेरी मदद करने के लिए मोस्ट वेलकम मैडम वो एक्चुअली मैं वहां थोड़ा शो ऑफ करने लग गया था आई एम सॉरी फॉर दैट विक्रांत को अच्छे से याद था कैसे उसने हाईवे पर स्टाइल मारते हुए अपना पुलिस आईडी कार्ड डिवीजन चीफ के सामने रखा था अरे अरे ठीक है कोई बात नहीं तुमने बहुत बहादुरी का काम किया था ड्यूटी पर ना होने के बावजूद तुमने मेरी मदद की थी हर पुलिस वाले के मन में मदद करने की बात जरूर होनी चाहिए फिर चाहे वो ड्यूटी पर रहे या ना रहे दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए यहाँ क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में कभी भी किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक मेरे पास आना मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगी विक्रांत ने तुरंत ही अपना दोनों हाथ उठा कर उसका अभिवादन किया और फिर वो यहाँ से चली गई। उनके यहाँ से जाते ही विक्रांत के बगल में खड़े डॉक्टर संजय के फ्रेंड बोल पड़े वाह विक्रांत जब तुम्हारी जान पहचान डिवीजन चीफ तक से है तो फिर तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत मुझे तो खुद ही तुमसे मदद मांगनी चाहिए <laughs> अभी तक विक्रांत को डॉक्टर संजय के दोस्त का नाम याद नहीं आ रहा था तो इस वजह से वो उन्हें सिर्फ सर सर कह के बुला रहा था लेकिन अब जाकर अचानक उसे उनका नाम याद आ चुका था डॉक्टर संजय के इस फ्रेंड का नाम था प्रमोद प्रमोद सावंत सब उन्हें सामंत साहब कह के बुलाते थे अरे नहीं सर मुझे तो अभी पता चला कि ये यहाँ की डिवीजन चीफ है वरना मैं जब पहले मिला था तब तो इन्हें बस नॉर्मल ही समझ रहा था विक्रांत ने बात बनाते हुए कहा इसके बाद तो मिस्टर प्रमोद ने विक्रांत को बताया कि ये जो डिवीजन चीफ है इन्होंने यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही ड्यूटी ज्वाइन की है इससे पहले इनकी पोस्टिंग दिल्ली में थी वहां से यहाँ आए हुए इन्हें महज कुछ ही दिन हुए है और अभी इन्हें यहां से सरकारी गाड़ी भी नहीं मिल सकी है ऐसे में वो अपनी पर्सनल वहीकल लेकर ही ट्रेवल कर रही है अब जाकर विक्रांत को समझ आया कि आखिर क्यों वो अकेले ही अपनी मर्सिडीज चलाती हुई आ रही थी देखा मैंने जो कहा था वो सही साबित हुआ ना। अनुष्का ने वहां पर खड़े हर्ष की तरफ देखते हुए कहा मैंने कहा था ना कि हमारे टीम लीडर सर के पीछे बहुत सीनियर लेवल के ऑफिसर का हाथ है वैसे सही हुआ है मतलब हम लोग अच्छे टीम लीडर के साथ काम करने वाले है अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली हर्ष ने खुश होते हुए कहा लेकिन विक्रांत अभी इस बहस में कताई नहीं पढ़ना चाहता था सो उसने तुरंत ही टॉपिक बदलते हुए सामंत साहब के आगे की डिटेल लेने की कोशिश शुरू कर दी लेकिन तभी प्रमोद सामंत ने वहां पर खड़े अनूप की तरफ देखते हुए कहा अच्छा ये सेक्शन चीफ अरुण के साथ क्या हुआ अचानक से कैसे बेहोश हो गए वो भी वॉशरूम के भीतर और किसी को पता नहीं चला अनूप ने आश्चर्य जताते हुए कहा हाँ दरअसल उनका सेक्रेटरी भी उनके साथ ही था अब वैसे होता तो सेक्रेटरी खुद ही बताता की क्या था लेकिन जब सेक्रेटरी खुद भी बेहोश पड़ा था तो भला कौन बताए अब पता नहीं अंदर क्या हुआ कैसे हुआ उस खबर ही नहीं है हो सकता है कि वॉशरूम के भीतर मीथेन गैस भर गई हो क्योंकि दोनों एक साथ बेहोश हुए हैं। क्या बवाल है हर्ष ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा सेंट्रल क्रिमिनल डिवीजन के ऑफिस में ये सब क्या हो रहा है और यहां तक कि यहाँ वॉशरूम जाना भी सेफ नहीं है कमाल है हर्ष की बात प्रमोद सामंत साहब और अनूप को थोड़ी अजीब लगी जाहिर है क्योंकि दोनों यहीं पर काम करते हैं हालांकि फिर भी उन दोनों ने अनूप की बात को नजरअंदाज कर दिया इसके बाद विक्रांत ने चीफ अरुण के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश शुरू कर दी दरअसल विक्रांत को बाहर करने के लिए चीफ अरुण जो प्रयास कर रहे थे उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह थी वरना कोई सिर्फ सीनियर डिटेक्टिव का ख्याल रखने के लिए किसी को टेस्ट से बाहर करने की साजिश पता ही नहीं रचता है जरूर इसके पीछे कोई न कोई बड़ी वजह है जाहिर प्रमोद सामंत को या फिर अनूप को इस बारे में कुछ पता नहीं होगा इसलिए इनसे इस बारे में सवाल जवाब करके विक्रांत अपना वक्त खराब नहीं करना चाहता था लेकिन उसने मन ही मन ये निश्चय कर लिया था कि आगे जब भी उसे मौका मिलेगा वो चीफ अरुण के बारे में जरूर पता लगाएगा आखिर किस वजह से वो विक्रांत को स्पेशल टीम में शामिल होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे जिसकी तय में जाना जरूरी था